इदम इदम इत्यादि इत्यादि लिखा है हैं श्लोक के द्वारा उपकृष्ट कहेंगे उपगृष्ट किए गए श्लोक के द्वारा कहा गया क्या कहा गया क्षेत्र अध्याय का अर्थ क्षेत्र क्षेत्र का अर्थ किस श्लोक इत्यादि इत्यादि एक पद है है तो ठीक हैदि श्लोक के द्वारा क्षेत्र अध्याय के अर्थ का क्षेत्र अध्याय के, तो के अर्थ का तो क्षेत्र अध्याय के अर्थ का तेत्र इत्यादि अयम संग्रह श्लोक तेत्र इत्यादि श्लोक आने वाला है तो तेत्र इत्यादि संग्रह इस श्लोक कहा जाता है त क्षेत्र यज्ञा इत्यादि अयम यह इस कहा जाता है संग्रह श्लोक का संक्षेप से उत्पादन तो कर तो तो तो तो करने वाला श्लोक संक्षेप से बताने वाला श्लोक संग्रह का संक्षेप संक्षेप से उत्पादन करने वाला श्लोक कहा जाता है धन मेडम इधम शरीरम इस श्लोक से क्या कहा गया है क्षेत्र अध्याय क्या कहा गया है क्षेत्र अध्याय और उसी क्षेत्र के अर्थ उसी क्षेत्र मतलब इदम शरीरम इसके द्वारा कहा गया है क्या क्षेत्र अध्याय का हर्क और क्षेत्र अध्याय के अर्थ का संग्रह श्लोकों में क्षेत्र संग्रह श्लोक है संक्षेप से बताने वाला श्लोक है द्वारा कहे गए क्षेत्र अध्याय के अर्थ का इत्यादि यह व्यक्ष्रह श्लोक कहा जाता है क्यों कहा जाता है वेघनादिवार ग्राम बना लेना व्याख्या क्या की है ना इसका है व्याख्यान करने के लिए व्याख्यान करने थे थे। थे। थे। थे थे के लिए इष्ट या जिसका व्याख्यान करना है जिसका जिसकी व्याख्या करनी है क्योंकि व्याख्या अर्थ की व्याख्यान करने थे के लिए इष्ट अथवा व्याख्या अर्थ जिस विषय की व्याख्या भी जाएगी उसे क्या करेंगे व्याख्या है क्योंकि व्याख्या विषय का क्योंकि व्याख्या विषय को संक्षेप से उचित है तो संक्षेप से पहना, तो करते क्योंकि की को, से कहना करो इसमें सत्य क्षेत्रम यह क्या समान समान अलग अलग समासेना में लगाएंगे यहां पर देखेंगे यह ये क्षेत्रम येत्र जो क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है जो ईदम से तो यह क्षेत्रम जो क्षेत्र है वो जैसा है जो क्षेत्र है वह जैसा है जैसा है मतलब जिस प्रकार वाला है जिन प्रकारों वाला है जिन गुणों वाला है क्या यह क्षेत्र और जो क्षेत्र है तक यादृ वाला है क्या यदारी और दिन वाला है दिन वाला है क्या यथा येत। और जिस कारण से यथा का जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है सह क्या यह प्रभाव क्या अब देखेंगे तो इतना देखो लो भाव पहले इस निगंध में क्या बताया मैंने यद ये, ये तक तो जो क्षेत्र तब यात्री सुबह जिन गुणों वाला है जिस प्रकार वाला है जिस प्रकार वाला है क्या चा, यथा यश और जिस कारण से जो उत्पन्न होता है इतने या के भी भाव्य नहीं करते यथ निर्दिष्ट इधम शरीरम इधम शरीर निर्दिष्टम यथ इदम शरीरम इस प्रकार कहा गया यथ इज्जत का से शरीर इधम शरीरम इसी कर् क्या करेंगे इस प्रकार कहा गया क्या इस प्रकार शरीर शरीर अच्छा। कहा गया इधम शरीरम इस प्रकार कहा गया निर्दिष्टम से क्या है कहा गया इधम शरीर इसी निर्दिष्टम इधम शरीरम इस प्रकार कहा गया ये शरीरम इदम शरीरम इस प्रकार कहा गया जो शरीर या जो क्षेत्र जो क्षेत्र इधम शरीरम इस प्रकार कहा गया जो क्षेत्र सब प्रकार उसका सद सब बोध होता है या उसका सद ऐसी ग्रहण होता है शरीरम द्वारा क्या कार्य डारी। क्षेत्र क्या कार्य हाँ? तो लगाएंगे इदम शरीरम इदम शरीरम इसी निर्दिष्ट इदम शरीरम इस प्रकार कहा गया यद जो क्षेत्र इदम शरीरम इस प्रकार कहा गया जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का सर फल होता है उस क्षेत्र का सर फल होता है न्याय तो है इधम इदम निर्दिष्टम का अर्थ है ये इधम इस प्रकार का आ गया इधम शरीरम इस प्रकार का आ गया ऐसा लगा लेना क्या कहेंगे इस प्रकार इस प्रकार कहा गया य क्षेम जो शरीर है, है तब याद यादव याद विषम याद कर यादियसम्द, यादियसम्द तो तो अपने धर्मो के कारण जिस प्रकार वाला है अपने धर्मों के कारण ईदम शरीरम इस प्रकार कहा गया क्षेत्र अपने धर्मों के कारण जिन प्रकारों वाला है प्रकार किस किस किसके होंगे धर्मो से अपने धर्मो के, के कारण जीव वाला है लगभग धर्मोकरण वस्तु धर्म वाली होगी ना धर्मोकरण वस्तु क्या होगी तो प्रकार का तो वही गुण विशेषण धर्म होता है प्रकार तो धर्म है कि वह क्षेत्र अपने धर्मों के कारण जिस प्रकार वाला है क्या शब्दा समुचे अर्था क्या शब्द समुचे वाला है समुचे अर्थ समझते संदेह अर्थ वाला है समुचे का मतलब क्या होता है जिसे तो रामाचार रामा लक्ष्मणा क्या रामा लक्ष्मणा क्या शब्द जो है समुचे अर्थ में है मतलब वो पहले वाले को भी जोड़ने वाला पहले वाले को भी जोड़ने वाला है क्या संग्रह करने वाला या जोड़ने वाला जोड़ने अर्थ में यहाँ पर है अब ये दे देखें क्या शब्द समुचे अर्थ वाला है अब क्या था यज्ञ है याद भी हो गया ना अपने धर्मों के कारण किन शिकारों वाला है यद विकारी को बताते हैं यह विकारा यस्त यो विकारा यस्त जो विकार इसका है तो उस विकार को क्या कहेंगे नहीं? नहीं जो विकार इसका है जो विकार है तो उसे क्या कहेंगे यज्ञ उससे क्या कहेंगे यज्ञ विकारी करते जिन विकारों वाला जो विकार इसका है हुआ क्या होगा यज्ञारी यजिकारी कर जिन बिका वाला है अच्छा विकार अभी बताएंगे आगे है ना विकार बताया जाएंगे सब बता आगे कुछ लोगों में दिन विकारों वाला है, है। यथाकथ यस कार्य उत्पन्न है यशमान का स्मारत कारण ये कार्य और जिस कारण से जो कार्य उसको होता है वैसे यह वापिस लेते है तो यह इसमें देखेंगे तो श्लोक में क्या यथस्तय इतना ही है ना यथस्तयत कार्यो उत्पन्न ये आंसर उत नहीं है ना तो कार्य उसका इलाहाबाद भाग है इसको दूर करके अर्थ करना चाहिए वर्ष होगा जिस कारण ऐसी जो कार्य तो उत्पन्न होता है पंक्ति यह क्षेत्र शरीरम इस प्रकार का गया जो क्षेत्र है ते वह अपने असाधारण धर्मों के कारण ए, अपने अपने धर्मो के कारण वाला है अपने धर्मो के कारण प्रकारों वाला है यह यदि जिन प्रकारों वाला है क्या यथायत और जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है देखा अब देखेंगे तो अभी ऊपर की पंक्ति में किसको लिया है क्षेत्र को लिया है ना क्षेत्र में क्या है की जिन प्रकारों वाला है जिन प्रकारों वाला है और जिस कारण से जो काल उत्पन्न तो होता तो है वो कार्य कारण भाव संख्या है क्षेत्र में भी है वाला है वह वा जो और वह जो कौन क्षेत्र ऊपर जो क्षेत्र को लिया है तो यह किसको लेना क्षेत्रज्ञ और वह जो क्षेत्र यहाँ पर किसको लेना क्षेत्र में कौन क्या और वह जो साफ लेना वह जो और पूर्ण कार्य क्षेत्र और वह तो, और वह क्षेत्र ऊपर तो क्षेत्र तो तो को बताया मुझसे किसको बताया हाँ और वह क्षेत्र और वह जो क्षेत्रज्ञ वह जो क्या यह प्रभाव तथा जिस प्रभाव वाला है वह जो क्षेत्रज्ञ है और जिन प्रभाव वाला है उसे संक्षेप में मेरे से सुनो अब देखेंगे या तो ऐसा भी इसको समझ सकते हैं प्रथम पंक्ति को ये हमने क्या यह क्षेत्रम है ना जो क्षेत्र है जो कब याद्रिक नहीं यह क्षेत्रम जो क्षेत्र है क्या कब याद्रिक और वह प्रकार वाला है तो क्षेत्र को लेना है और प्रकार वाल, प्रकार को भी लेना है हम भी लेना है। हमने क्या बताया वह क्षेत्र जिन प्रकारों वाला है वह क्षेत्र हाँ है, है और जिन प्रकार वाला है ठीक है वह क्षेत्र है और जिनका लगा साया और वह जो क्षेत्र जिस प्रभाव वाला है वह जो क्षेत्रज है तथा जिस प्रभाव वाला है वह जो क्षेत्रज है और जिस प्रभाव वाला है उसे संक्षेप में मेरे द्वारा सुनो अब लगाएंगे सा गया है वह किस प्रकार कहा गया ये सभी तो क्षेत्र कहा गया है ना और वह जो क्षेत्र में कहा गया है क्या यशावा यहाँ समाज बताते हैं ये प्रभाव ये भूमि है क्या यह ये प्रभाव यश प्रभाविया उपाधिकृत प्रत्यिया है जिसकी ये प्रभाव एक प्रभाव का उपाधि कृत सत्या उपाधिकृत प्रतिया क्योंकि ब्रह्म निर्विशेष है उसमें कोई भी शक्ति वास्तव में नहीं है तब उपाधि का कारण शक्ति होती है कि उपाधि का कार्य शक्ति है जिसकी वह जिस प्रभाव वाला है उपाधि क्या कार्य जिन शक्तियों वाला है उपाधि का कार्य जिन शक्तियों वाला है तो उसे क्या कहेंगे यत् मतलब क्या है की जो प्रभाव जिसका है या उपाधिकृत शक्तियाँ जिसकी है उसे क्या कहेंगे यत्वा भाव वाला है अथवा जिन शक्तियों जिन हाँ जिन शक्तियों जिन प्रभाव वाला है जिन शक्तियों और तो उसे संक्षेप में मेरे से शुरू तो किस की पंक्ति में क्षेत्र को और नीचे की पंक्ति में क्षेत्रों तो को संक्षेप में मेरे से सुनो ठीक हुआ न दोनों को लेना है वाक्यदारे सदर्थ है यथा विशेषतम क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्र और क्षेत्र का विशेषणों से युक्त प्रभाव यथार्थ स्वरूप प्रभावी क्या सत्य प्रभाव क्या था तो उपाधि है सत्या ये प्रभाव ये प्रभाव वाला और तट को बता रहे हैं सब का है क्षेत्र और क्षेत्र विशेषणों से युक्त यथार्थ स्वरूप या क्षेत्र और क्षेत्र विकास विशेषणों से युक्त यथार्थ स्वरूप तत्कर्ष या विशेषणों से युक्त कौन क्षेत्र का यथार्थ रूप तो यहुक्त क्षेत्र और क्षेत्र से यथार्थ सुरक्षे संक्षेप में मेरे से सुनो मतलब मैं कैसे मम वाक्य मेरे वाक्यों से सुनो ये तो क्या मेरे मेरे है कि उस क्षेत्र क्षेत्र थे के स्वरूप को मेरे वाक्यो द्वारा निश्चय करो इससे दोनों मतलब ये क्या है की निश्चयत्मक ज्ञान करो मैं निश्चय भी जानो ऐसा तो इसका क्या थोड़ा की क्षेत्र क्षेत्र के स्वरूप को मेरे वाक्यों तो द्वारा तो तो तो तो तो जानकर निश्चय करो जानकर निश्चय करो ऐसा निश्चय करना है मतलब संदेह में नहीं करना है सब कुछ अब ऐसा है, है ना कि वक्ता जिस विषय को बोलना चाहता, चाहता है उस विषय की प्रशंसा करने से क्या होता है श्रोता की उस विषय को सुनने में रुचि बढ़ जाती है वक्ता जिस विषय को बोलना चाहता है उस विषय की पहले प्रशंसा करने पर श्रोता की उस विषय को सुनने की बड़ी जाती है वही बताते हैं श्रोतृ बुद्धि प्ररोना श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए विवक्षित है कहने के लिए इस इष्ट या उत्पादन करने के लिए इस पे की इष्ट क्षेत्र क्षेत्र बुद्धि प्रवोचनाथम क्या होगा श्रोता तो की बुद्धि में तो रुचि उत्पन्न करने के लिए श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए तत्वितम तो तवक्षितम क्षेत्र की याथार्थ की प्रतिपादन करने के लिए इस पे या कहने के लिए इस पे याथ्म क्षेत्र के है यथार्थ रूप की प्रशंसा करते क्या करते है जैसे करते हैं कौन भगवान क्रिया का कर्ता भगवान है ना भगवान अध्ययन करे है नगवान से लगायें बौद्धा गीतम दिवस मार्चियों ने बहुत प्रकार से वर्णन किया है गीतम का किसका क्षेत्र क्षेत्र की यथास्व इस उन्होंने बहुत प्रकार से क्षेत्र ऐसी यथार्थ रूप का वर्णन क्षेत्र के यथार्थ रूप का बहुत प्रकार से वर्णन किया है जीतन का वही कर्म है वर्णन किया है यहाँ भी जीतन ले रहे नाना प्रकार के छल लोगी का जिवेद ही नाना वेदों के द्वारा हृदय घर में नाना वेदों नाना प्रकार के वेदों के द्वारा प्रकट अर्थ है विवेचन पूर्वक नाना प्रकार के के द्वारा विवेचन पूर्वक गीतम छेद क्षेत्र के यथार्थ स्वरूप कहा गया है यानी विविध वेदों के द्वारा विवेचन पूर्वक का यथार्थ रूप कहा गया है तो बुझे अब देखेंगे कितना देख लोष अर्थ है वशिष्टादी प्रतिष्ठा के द्वारा वशिष्ट कहीं है आदि आदि में हैं ऋषियों के द्वारा बहुत ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से यथात स्वरूप कहा गया है छंदोभी को समझाते है वो छंद को नदी लागू छान से मतलब तथी, तथी ये तो के होगा? है है जो और कही लेना छोबी तय के द्वारा रिगाली छंदो के द्वारा विवेिका से नाना प्रकार है करना कि नाना प्रकार के रिगाली छंदो के द्वारा विवेचन पूर्वकता विपेदता नाना प्रकार के ठंडों के द्वारा या नाना प्रकार के वेद वाक्यों के द्वारा नाना प्रकार के वेद वाक्यों के द्वारा विवेचन पूर्वक के हाथ स्वरूप का वर्णन किया गया है अब देखेंगे एक दे पंक्ति में ब्रह्म सूत्र पद ही क्या ब्रह्म सूत्र पद ही क्या ए वेतु मत भी ब्रह्म सूत्र पदे ही क्या ए वेतु मत लगाएंगे क्या विनिश्चित ही क्या विनिश्चित ही, ही, भी ही, ही तो है। तो और ही, भी क्या और विनिश्चित विनिश्चित ही है ना विनिश्चित ही का में है निश्चित तक उत्पादित ही मतलब निश्चियात्मा जैन के जनक निश्चयात्मक ज्ञान के संदेह को करने वाले नहीं बल्कि निश्चयात्मक ज्ञान को करने वाले तो वे निश्चित हैं हैत्मक ज्ञान के जनक ये ब्रह्मसूत्र तो सूत्र का विशेषण कौन निश्चित है? निश्चयात्मक ज्ञान का जनक और हेतु मध्य युक्त ये कौन ब्रह्मसूत्र पर। पद ब्रह्म सूत्र पद के दो विशेषण हो गए हेतु मध्य मैं ज्ञान के जनक तथा युक्ति हूँ ब्रह्म सूत्र पदों द्वारा ब्रह्म पदों के द्वारा के के के द्वारा द्वारा का वर्णन किया गया है ठीक है अब देखो तो यहाँ पर ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार को क्या लेना है कि क्या ब्रह्म सूत्र पद ब्रह्म सूत्र पद यहाँ जो है ना ये क्या बताते हैं ब्रह्म सूत्र का है ना और सूत्राणी करते सूचकानी वाक्याणी का क्या है सूत्राणी सूत्राणी करते सूचकानी में को सूचित करने वाले वाक्य या ब्रह्म का बोध कराने वाले वाक्य बताए इसमें सूचक वाक्य सूचक समझते हैं हिंदी सूचक शब्द का होता है सूचक तो कब्ज होता है कि ब्रह्म में सूचित करने वाले वाक्य या ब्रह्म के बोधक वाक्य को कहते हैं ब्रह्म सूत्र जब सूत्राणी का क्या है सूत्राणी वाक्य को ब्रह्म के सूचित करने वाले वाक्य ब्रह्म के बोधक वाक्य ब्रह्म सूत्राणी ब्रह्म सूत्र पदई एक पेना शोक में तो इसको समझाते हैं कई स्त्री से क्या लेना है ब्रह्म सूत्र क्या लेना है ब्रह्म सूत्र ही ब्रह्म सूत्र का क्या है ब्रह्म सूचक वाक्य ही सही सेना ब्रह्म सूत्र पदा सही पद्य से इस पदा पद्य से गम्य गम्य से क्या चर्या सही पद्य से इस पदा सही पद्य से पदा पद्य से गम्य थे गम्य थे का क्या चर्या उनके द्वारा ज्ञात होता है जिनके द्वारा ब्रह्म सूत्र के द्वारा यह ब्रह्म सूत्र स्वास्थ्यों द्वारा कौन ज्ञात होता है ब्रह्म है नम्ह पे शर्मी Yeah? क्या होता है, है? इसलिए तो, तो, तो पल समझना अपनी ब्रह्मसूत्र के लिए आ जाना समझे लगाएंगे सही पद्धत बनानी उनके द्वारा सही पद्धत ब्रह्मी बनानी उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञात होता है इसलिए उनको पर कहा जाता है जिनके द्वारा ज्ञात होता है उनको क्या कहेंगे पद तो ब्रह्म किसके द्वारा तो पद किसों का उन ब्रह्मसूत्रों के द्वारा ब्रह्म ज्ञात होता है इसी कारणी कार्य ब्रह्म सूत्राणी उन ब्रह्मसूत्रों के द्वारा ब्रह्म ज्ञात होता है इसलिए ब्रह्मसूत्र फल कहे जाते हैं तो फल कौन कहा जाता है पंक्ति लगेगी तो पद्य करतेम करों के द्वारा ज्ञात होता है इसलिए पद तो अबक वाक्य तो क्या, क्या है तो यहाँ पर ध्यान देने ब्रह्म सूत्राणी क्या कान बनानी इस प्रकार क्रम नारे करेंगे क्या ब्रह्म सूत्राणी क्या बनानी अच्छा तो अर्थ हो जाएगा क्या ब्रह्मबोधक वाक्य यही सुबह ना ब्रह्मबोध को दिया है की तो यहाँ पर निष्ठियात्मक ज्ञान के जनक युक्ति युक्त ब्रह्म बोधक वाक्यों के द्वारा भी खेल क्षेत्र का यथार्थ रूप कहा गया है तो ध्यान देना एक ऊंचा है, सही वो क्या थे ब्रह्म सूत्र और ब्रह्म सूत्र के पद के द्वारा भी ये अभी करना ब्रह्म सूत्र पद के द्वारा भी क्षेत्र क्षेत्र का यथार्थ स्वरूप दिया था के कहा गया है कैसे गीता में क्या हुआ कैसे गीता इस पद की अंद्रष्टि आ रही है ऊपर से संबंध चल रहा है ठीक है अंदर आ रही है अब मेरा भाष्यकार के अनुसार ब्रह्मजे जो है ना तो ब्रह्म सूत्र पद क्या है तो राष्ट्रकार खुद बताते हैं तो ब्रह्म वास्तव को देखा तो क्या लिखते हैं आत्म का ब्रह्म सूत्र पदे आत्मा इत का आत्मा स्त्यों का शीष आत्मा इस प्रकार ही उपासना करने चाहिए किस प्रकार आत्मा कि ब्रह्म की उपासना कैसी करनी चाहिए आत्मा की वो हमारा ब्रह्म हमारा आत्मा है इस प्रकार की उपासना करनी चाहिए तो इसम सूत्र पदों के द्वारा आत्मा व्यास होता है तो ब्रह्म सूत्र पद किसके लिए आ जाए उसकी सब के लिए आ जाएगा और छन्द जो है ना वो शेष वेद के लिए है छन्द्र जो है ना शेष के लिए मंत्र ब्राह्मण उसमें क्या है बेदों के, के गया ना कर्मकांड ले जाए तो बेदों का फिर तो तो जब ब्रह्म शूद करवा के को ले लिया तो वहाँ पर क्या है की शेष वेद कर्मकांड को क्षम करते वोट कम है ना ब्रह्म बाकी वाक्यों के द्वारा आत्मा जात होता है न संसर् संतर्ग वाक्यो ऐसी नहीं बल्कि कैसे निश्चित करते निश्चित ज्ञान के जनक निश्चयात्मक ज्ञान के जनक और तो निश्चयात्मक ज्ञान के जनक युक्ति युक्त ब्रह्मबोधक वाक्यो के द्वारा शेव क्षेत्र के अथात स्वरूप को कहा जाता है तो ब्रह्म सूत्र पर जो है तो जो शारीरक सूत्र है ना अथाथो ग्रम्ञाचार से आरंभ होता है ऐसा वाक्यकार ने नहीं कहा है ना हालांकि वो जो अथाथो ग्रह्मा से आरंभ होता तो है ब्रह्म सूत्र तो शंकराचार्य उसको तो ब्रह्म सूत्र मानते हैं उस पर भाग्य लिखते हैं और राहन उदाचार्य स्पष्ट यहाँ पर ब्रह्म सूत्र वही शारीरक सूत्र लिया है अथातु ग्रह मानस भी उसी को लिया है जुम्मन में रही पृथक तो वेद में वेदों के अंतर को तो ग्रह तो सिद्ध हो जाएगा तो वो तो वो ब्रह्म सूत्र है ना तो वो ऐसा अर्थ है की ब्रह्माबोधकानी थी सूत्राणी पार्थिवी नाम ठीक होगा बोधक का सूचक का लोक कर जाएंगे तो क्या बनेगा ब्रह्म सूत्र और ब्रह्म सूत्र के पद ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म जिज्ञासा जनस्थित सब है ना ब्रह्म सूत्र पदों के द्वारा के आया वो इसीलिए आचार्य संतर सबसे पहले उसके बहुत बहुत आदमी लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ये शंकराचार्य समय ब्रह्मसूत्र है यदि ब्रह्मसूत्र पुरानी करती होती बहुत पुरानी तो फिर शंकराचार्य यहाँ पर वही ब्रह्मसूत्र से वही लेकिन उसको नहीं लिया इसका मतलब ये बहुत बात की रचना है जी जातिबाद की रचना है बहुत बात की रचना हालांकिचार तो नहीं मानते पर देखकर देख करके ऐसा सोचते हैं शंकराचार नहीं होते यदि लोकेशल वापस यहाँ पर करना है तो वहाँ पर कैसे जो भी हो सब चीज है अब देखना इस है प्रसन्नता के द्वारा सम्मुख हुए अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं जब वे पृष्पाद विषय की तो वो सुनने के लिए सम्मुख हो जाएगा ना अर्जुक हो जाएगा अब उसको इसलिए ने कहा है मतलब आपके महा है कहा आपके महा है आप होते हैं न केवल आपको ही कहा है ये बात नहीं है बल्कि बेदों के द्वारा भी कहा है व्यक्ति के द्वारा कहा गया है और कुछ टीकाकार ऐसा भी कहते हैं कि ऋषियों ने हाँ यही ठीक है अलग अलग खेलों में न ठीक है क्या करते हैं कि विविध वेदों के द्वारा और ब्रह्म सुख पदों के द्वारा उसको कहते हैं ऐसा भी नहीं करते हैं ऋषि किसके द्वारा कहते हैं विविध छंदों के द्वारा और ब्रह्म सुख पदों के द्वारा ऐसा भी कुछ लोग करते हैं तो ठीक है के अनुसार है जिन्होंने बताया तो इस प्रशंसा परिषार्थ विषय की प्रशंसा के बारा संस्था के द्वारा सम्मेदित हुए अर्जुन देवी भगवान क्या करते है महाभूता अहंकार महाभूता अहंकार बुद्धि महाभूता अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव्रिया दस एक दस एक गोचरा इंद्री गोचरा महाभूतान अहंकार पंच केंद्रीय घोषणा आया है ना आगे तो पंच चैन्द्रीय घोषणा पांच ये इंद्रियों के विषय इंद्रियों के विषय को स्कूल को थे थे? अब लगाना महाभूटानी अहंकारा महाभूटानी से वास्तवल जो है सुख रूपों को लेते हैं मतलब है तो महाभूटानी से वास्तव में क्या नहीं आज सुख रूप और अहंकार बुद्धि अहंकार और बुद्धि उसका शांतकारिका में आया है ना बुद्ध क्या था बुद्धि का क्या था जो बुद्धि उसके लिए क्या था अहंकार के लिए अलमानो अहंकारो था लगाइए तो पंच का की अहंकार बुद्धि के लिए जिसके लिए जिसके और अव्यस्तम अग्रत मूल प्रकृति अव्यक्तम अग्रत क्या मूल प्रकृति कितना हो गया आठ होगा ना माँ भुदानी माँ भो कितने हो गए पाँच हो गई महानी हो गई अहनकार बुद्धि और अभ्युलना होगा आठ आठ इंद्रियाणी दस एकम चार इंद्रिया दस पंचने ली पंच इंद्रियाणी दस क्या एक कम एक हो गया मन पंचा मन कितना हो गया ग्यारह और पंच इंद्रिया चार पंच इंद्रिय गो तरह और पाँच ये इंद्रियों के पाँच विषय पांच इंद्रियों के पांच सब जो इंद्री गोते रहा, गोते रहा है इंद्री गोशरा गोशरा का विशेषण है इंद्री का विशेषण नहीं है ना पांच कौन है इंद्रियों अब यह कितना हो गया चौबीस हो गया दस इंद्रिया एक घंटा ग्यारह और पांच हो गया ये स्कूल बोर्ड सोलह ऊपर आठ है ना चौबीस तो चौबीस शब्द हो वाली जो पत्तीस है ना अब देखेंगे महाभुराने महाभूटानी देंगे महंत क्या तानी महंत क्या तानी भूटानी का ऐसा जो है ना कर्म नायण क्या महंत क्या टान भूटानी ये महाभूटानी इस प्रकार तो पर इस प्रकार महाभूटानी का क्या है सुक्षणी का सूक्ष्म भूटानी अगवा कर लेना कर्ण मात्र राणी पंडिताणी का जवान जी ने किया का सूक्ष्म भूटानी का अब इनको महत्व कहते हैं तो लगाइए मानती का तो महान क्यों कहते हैं तो बताते हैं विकार सर्विकार सभी कार्यों में व्याप्त रहने के कारण विकार का अधिकार देना सभी कार्यों में व्यापक होने के कारण कार्य में व्यापक होकर कौन रहता है देना कार सभी कार्यों में व्याप्त होकर रहने के कारण या सभी कार्यो में रहने के कारण है? तो कार्यो में व्याप होकर कौन रहता है कारण आगे तो अब देखेंगे तो पंचाओं से होते हैं कि सभी कार्यो में सभी कार्यो सभी कार्यो में व्यापक होकर रहने के कारण लेकिन सभी कार्यो में व्यापक होकर रहने के कारण उनको महान कहा जाता है सभी कार्यो में व्यापक होकर रहने के कारण क्या कहा महान किसको सर्व णी गर्थ है शुभ भूटानी या ती कितने पंचवात्रणी को मिली तो महाभूत का भी यहाँ पर तन मात्रा लिया गया महाभूत कर्त स्कूल भूत क्यों नहीं लिया गया जो हमको दिखाई देते हैं कैसे स्कूल भूत इंद्री गोचर शब्द तो के द्वारा कहे जायेंगे किंतु स्कूल भूत इंद्री भूत शब्द के द्वारा कहे जायेंगे पंच इंद्री गोचर द्वारा कहे जायेंगे अहंकारों अहकारो यहाँ महाभूत ऐसी तन मात्राए ना तो बताइए किस है उसको मुख्य शांत का जो करोड़ अहंकार अहंकार महाभूत कारण महाभूत से भी तर्मात्राए ये है ना कि त्राओं का कारण अहंकार है तमात्राओं का कारण अहंकार है ना और अहम प्रत्यय रूप लक्षण माना है इसका लक्षण क्या है अहम प्रत्यय अहम प्रत्यय मतलब देहादि में जो अहम वृद्धि हो है जो क्या होती है तो हम जनक कौन है अहंकार आह बुद्धि का जनक कौन है बयाली में जो अहम बुद्धि होती है उसका जनक कौन है अहंकार है अविद्या होती है तो अहंकार ये अहंकार घमन दर्शन है ध्यान देना प्रकृति तो से मात माप के अहंकार उत्पन्न हुआ है ना अहंकार में ये घमंड अगली घमन गर्भ या घमन में क्या है अहंकार का जो होता है वो वृत्ति होता है वृत्ति नहीं लेकिन तत्वी सत्ता है तो आह प्रत्ययुख लक्षण वाला महाभूतों का कारण आम प्रत्ययुक लक्षण वाला पंचर्ण मात्राओं का कारण अहनदान होता है आम प्रत्ययुक लक्षण वाला पंचर्ण मात्राओं का कारण अहंकार होता है और अहंकार का कारण अध्यौसाए लक्षण बुद्धि अहंकार जिससे उत्पन्न हुआ बुद्धि बुद्धि का समाह और बुद्धि का लक्षण क्या है अध्यवसाय लक्षण क्या है व्यवसाय नित्यात्मक ज्ञान नित्यात्मक हाँ नित्यात्मक ज्ञान वो करने वाली तो है ना बुद्धि तो अव्यवसाय लक्षणकर्क है अव्यवसाय लक्षण वाला अव्यव्यवसाय लक्षण वाला अहंकार की कारण बुद्धि है अहंकार की कारण अव्यवसाय लक्षण इसका है वह बुद्धि और सद कारण सबसे क्या रहेंगे बुद्धि बुद्धि या महत्व अभ्य तद कारण क्या उसका कारण हुआ अभ्यक्ति अव्यक्तम एवं क्या अभ्य व्यक्तम अभ्यक्तम जो व्यक्ति नहीं है मतलब जो प्रगट नहीं है उसे क्या कहते हैं अभ्यक्ति तो अभ्यक्त कर अभ्यास ईश्वर शक्ति अभ्यास की ईश्वर की शक्ति जो त्रिगुणात्मिका माया है तो जैसे की ये पृथ्वी जलते हमें देखते है देखते है तो मूल पृथ्वी देखते हैं तो सही हुआ भी और जो की रूपी ली हुई है इस प्रकार कहा गया वो शब्द यहाँ पर प्रकृति का उदाहरण करने के लिए है तो प्रकृति का और तो अवधारण करने के लिए है ऐसा तो तो लगाना इतनी ही आठ वेदों वाली प्रकृति है इतनी ही आठ वेदों वाली प्रकृति है तो ये ध्यान देना कि मूल प्रकृति तो सबकी प्रकृति ही है किसी की प्रकृति नहीं है और इस बुद्धि बुद्धि है आंतर और विकृति किसकी है विकृति का मतलब कार्य प्रकृति का मूल त्री किसी है प्रकृति का क्या वेकार है और ये बुद्धि या महत्व या किस उत्पन्न हुआ है तो अब्देश उत्पन्न होने के कारण ये क्या है ये विकृति है होगी अहंकार नहीं बुद्धि या बुद्धि महत या बुद्धि उत्पन्न होने का कारण विकृति है और ये अहंकार को उत्पन्न करती है तो अहंकार के अपेक्षा क्या है विकृति है अहंकार के अपेक्षा प्रकृति हो गई ना और अहंकार यद्यपि महत्व होने के कारण है और फिर भी अहंकार एकादश इंदगी और सं परमात्माओं को उत्पन्न करने के कारण क्या है प्रकृति प्रकृति भी होंगी ना अब पंच मात्रा मात्राओं से क्या उसको पंचभूत पंचचर्मात्र वो है क्योंकि जब आंधारण विकृति है तो मूल प्रकृति तो प्रकृति ही है और फिर से, से इसमें कितनी कहेंगे साफ है ये प्रकृति और विकृति दोनों तो है तो प्रकृति है ही नहीं है प्रकृति भी है और बाद में जो कहा गया है दस इंद्रिया और एक मान और पाँच स्कूल बूथ ये प्रकृति ही है ये विकृति ये विकृति ही है किसी की है ये ही है किसी की दुणी दुणी दुणी भी मतलब इनसे किसी तत्व किसी नए तत्व तो का आरम्भ नहीं होता है जैसे मुस्ती ऐसी घट बना तो कोई तत्वर हो गया घट गया तत्व समझते है इसे, प्रकृति ऐसी महत्व प्रकृति से महत्व एक अन्य तत्व हुआ से अहंकार ये तत्वान्तर हुआ लेकरतर तो हुआ पर्व धर्म क्या हुआ तत्व अन्य घर तो मृत्यु तो तत्वांतर तो नहीं होता है कि तो क्या है प्रकृति का अवधारण करने के लिए है या प्रकृति का निश्चय करने के लिए है प्रकृति का निश्चय करने के लिए है किस प्रकार इतने ही आठ मेरों इतने ही आठ मेरो वाली प्रकृति है कितने आठ क्या शब्द भेद का समुच्चय करने के लिए है क्या शब्द भेद का समुच्चय करने के लिए है भेद कौन? मतलब ऐसा समझने की मूल प्रकृति के साथ तन मात्रादि तन मात्रा आदि भेदों का समुच्चय करने के लिए है मूल प्रकृति के साथ तन मात्रा आदि भेदों का समुच्चय करने के लिए है मतलब तो सब कुछ जोड़ना। है आठ की संख्या कभी तो है तो चार शब्द मूल प्रतुति के साथ तन मात्रा आदि भेदों का समुच्चय करने के लिए समुच्चय है समुचे इकट्ठा करने के लिए है शब्द मूल प्रतुति के साथ तन मात्रा आदि भेदों का समुचय करने के लिए है एकत्रित करने के लिए है इंद्रियाणी दस तो इंद्रियाणी दस को बताते हैं कहते हैं स्त्रोत्रीन पंच स्त्रोत्र आदि पांच इंडिया ज्ञान के उत्पादक होने के कारण ज्ञान इंद्रिया है लग पांच ज्ञान के उत्पादक होने के कारण ज्ञान है कितने पांच पाँच वाद पानी आदि पाँच कर्म में संपन्न कर्म का उत्पादक होने का के कारण पाण आदि पांच कर्म का उत्पादक होने के कारण कर्म रविंद्रिया वाक पाणी पाँच पाणी उपस्थित ये पांच कर्म को संपन्न करने के कारण रविन्द्रिया है पानी दस को पाँच पाँच दस मिला मिलाकर वे दस एकम क्या और एक क्या है सर्वना वो मन है वो ये एकादशम मन ग्यारहवा मन है संकल्प संकल्प विकल्प संकल्प को विकल्प को करने वाला पंच का इंद्री गोचरा पांच इंद्रियों के पंच का इंद्री गोचरा इंद्री गोचरा कर बिताया लिखो थोड़ा ऐसा लिखिएगा शब्द आदि गुण का शब्द आदि गुणा का स्थून होगा नहीं कर लिखा शब्दाजी गुणा का स्थूल भूटानी शब्दादी गुणा का स्थूल भूतानी सबदाजी गुणा का स्थूल भूटानी क्या लिखा शब्दादी शब्दादी गुण वाले स्थल भूत शब्दादी गुण वाले को लक्षण से अब दादी गुण वाले स्थूल भूत ये विषय है बिल्कुल इंद्र गोचरा करते शब्दी गुण वाले स्कूल तो मतलब इनको संख्या चार चतुर्विशति तत्व ठीक है इनको मिलाकर अब देखेंगे अर्थ यान आत्मगुणा या कि वैशेटिक विद्वान अर्थानी मतलब तो अब वैशेक विद्वान आत्मगुण कि जिनको आत्मा का गुण ऐसा कहते हैं जिनको आत्मा का गुण ऐसा कहते हैं या जिनको आत्मा का गुण कहते हैं किसको इच्छा जी को बुद्धि धर्म धर्म संस्था ये सब चीज नैया के अनुसार किसमें रहते आत्मा में नैयाई को बैशे के अनुसार भी किसमें रहते हैं तो यहाँ बैशे का नाम लिया है क्या है सत्य पदार्थ और दिख रहे में जो पदार्थ आदि का विभाग है ये वैसे अनुसार है और प्रखण्ड का विभाग जो है ना सचमान शब्द है मानता है शब्द पदार्थ वैशे मानता है तो जो पदार्थों का अनुसार है वो वैसे इसके अनुसार है और जो तो प्रकरण का भी विभाग किया तो तो है माल प्रत्यक्ष ग्रंथ है मुक्तावरी भी दोनों का ग्रंथ है ठीक है तो ग्रंथ है में यह मानते हैं वैशैठिक सात मानते हैं सोलह में सोलह का सत्वी अंतर्मा हो जाता है तो अब देखेंगे की वैश्विक गण अब इन और वैश्वेश विद्वान या जिन इच्छादी को आत्मा का है ऐसा देते हैं तो क्षेत्र धर्म इच्छा आदि भी जिनको आत्मा का गुण ना इच्छा अधिको वे इच्छा आदि भी क्षेत्र के ही धर्म है क्षेत्र मतलब क्या है शरीर वे क्षेत्र के ही धर्म है ना तो क्षेत्र से नत्मा के धर्म नहीं है क्यूँकी भगवान आह ऐसा भगवान हमेशो इच्छा सुख दुख संघात संघात चेतना संघात चेतना और धीकार क्षेत्र विकार वाले इस क्षेत्र को समासन उदाहप से कहा गया क्षेत्रम, विकार वाले इस क्षेत्र को या विकार भरित इस क्षेत्र को विकार वाले इस क्षेत्र को संक्षेप से कहा गया है ना? का क्षेत्र मतलब उदाहम से कल होगा